यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वे वेद प्रणोति तस्म तंग दमबुद्धि प्रकाशम मु वै शहं ओ शांति, शांति, शांति ही। शंकरं शंकराचार्यं, शंकराचार्य केशवरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः रो गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिनेवतव्यादेहाय नमः नम शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध में आत्मा का स्वरूप बताते समय ये कहा गया था कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त है वह आत्मा है तो अर्थात स्थूल शरीर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का भेद आत्मा में रहता है उनसे भिन्न है तो आत्मा को जानने के लिए आत्मा जिन से व्यतिरिक्त है भिन्न है उन्हें जानना जरूरी है इसलिए प्रथम स्थूल शरीर के विषय में प्रश्न हुआ कि स्थूलम शरीरम किम इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा पंचीकृत पंच अस्ति जायते महाभूत सत्कर्मजन्यम सुखदुखभातनमस्वर्धते विपरीणते अपक्षीये विनश्यती ष्भाविककारुक यूल शरीर तो संसार की उस वस्तु को स्थूल शरीर कहा जाता है जो स्थूल भूतों का कार्य है और प्रारब्ध कर्म से निष्पन्न होता है स्थूल भूत है उपादान कारण और निमित्त कारण है प्रारब्ध कर्म और सुख दुख रूपी जो कर्म का फल है इसके अनुभव का जो आश्रय है जिसमें जन्म जन्म अनंतर भावी अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय विनाश नामक भाव विकार रहता है इन छह भाव विकारों से विकारी है जो उसे उस वस्तु को कहा गया शरीर स्थूल शरीर तो इसमें पंचकृत पंची पंचीकृत पंचमहाभूत कृतम सतो ये जो एक विशेषण है इसका अर्थ हम लोग देख चुके हैं कि पंचीकृत पंच महाभूत का अर्थ हुआ स्थूल शरीर तो स्थूल पंच महाभूत पंचकृत महाभूत और उनके स्थूल मध्यम सूक्ष्म ऐसे तीन अंश होते हैं स्थूल भूतों के भी उन स्थूल भूतों का ही जो सूक्ष्म स्वरूप है उसे वेदांत में एक पारिभाषिक शब्द है भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म इन दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है भूत सूक्ष्म है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश जो स्थूल शरीरों का कारण बनता है स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश जिससे स्थूल शरीर का निर्माण होता है और ये जो सूक्ष्म भूत है सूक्ष्म भूत शब्द का तो अर्थ निकलेगा अपचीकृत पंचमहाभूत वो स्थूल नहीं है सूक्ष्म पंच महाभूत उन्हें सूक्ष्म भूत कहा जाता है अपंचकृत पंच महाभूतों को सूक्ष्म भूत कहा जाएगा पंचतन मात्राएं कहा जाएगा तो पंचतन मात्राए सूक्ष्म भूत अपंचकृत पंच महाभूत ये शब्द पर्यायवाची माने जाएंगे और भूत सूक्ष्म शब्द स्थूल शरीर के बीज रूप स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश का वाचक रहेगा इसलिए यहां पर पंचीकृत पंच महाभूतई शब्द से लेना है भूत सूक्ष्मी है जो भूत सूक्ष्म है उनसे निष्पन्न होता है और कर्म से भी निष्पन्न होता है तो एक कार्य के प्रति कई कारण होते हैं ना तो भूत सूक्ष्म शब्द ही तो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश भी स्थूल शरीर का कारण है उपादान कारण और कर्म शब्द से लेना है प्रारब्ध कर्म वो है वो भी कारण है निमित्त कारण और आपका इस प्रकार कर्म जन्य भी हुआ स्थूल शरीर और भूत सूक्ष्मों से भी जन्य हुआ साथ में ये कहा गया कि वो आयतन है आयतन कहते हैं आश्रय को स्थूल शरीर आश्रय है किसका तो कर्म का फलभूत जो सुख दुख उसके अनुभव का भोग शब्द का अर्थ है अनुभव किसका अनुभव तो सुख दुख का और सुख दुख है कर्म फल तो प्रारब्ध कर्म अपने भोगायतन स्थूल शरीर का निर्माण करके अपने फलभूत सुख दुख के अनुभव का भी आश्रय बन जाता है आश्रय भूत स्थूल शरीर का उत्पादक बन जाता है ये समझना कौन प्रारब्ध करना और एक चौथा विशेषण बताया था जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति यह आपस्तम्भ नामक एक स्मृति है उस आपस्तंभ नामक स्मृति का वाक्य है ये छ विकारों को बताने वाला जो कार्यात्मक पदार्थ हैं उनके अवान्तर दो भेद एक भावात्मक कार्य दूसरा अभावात्मक कार्य अभावात्मक कार्य कौन सा है रूप कार्य कौन सा है कार्य किसको कहते हैं कार्य का क्या लक्षण है हा? प्राग अभाव प्रतियोगी जो होगा उसे कहा जाता है कार्य और प्रतियोगी किसको कहते हैं यश्याव प्रतियोगी तो जिसका अभाव होता है उसे कहा जाता है प्रतियोगी यभाव प्रतियोगी। तो जिसका प्राग अभाव होगा उसे कहा जाएगा प्राग अभाव का प्रतियोगी और उसे कहेंगे कार्य ये कार्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगी कार्य होता तो अभाव कितने प्रकार का है चार प्रकार का अभाव है उनमें से तीन अभाव अनादि है जो अनादि पदार्थ होगा वो प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा जो उत्पन्न होता है वही प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा उसी का प्राग अभाव होगा प्राग अभाव का प्राग अभाव होता है क्या प्राग अभाव तो स्वयं ही अनादि है उसका अभाव प्राग अभाव नहीं होता वो प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा और अत्यंत भाव तो नित्य है इसलिए उसका भी प्राग अभाव नहीं होगा और अन्योन्या भाव भी अन्योन्या भाव कहते हैं भेद को वो भी नित्य है इसलिए उसका भी प्राग अभाव नहीं होगा तो चार प्रकार के अभावों में से जो तीन अभाव हैं प्राग अभाव अत्यंता अत्यंताभाव अन्योन्या भाव ये तीनों हो गए प्राग अभाव के अप्रतियोगी इनको प्राग अभाव का अप्रतियोगी कहा जाएगा न कि प्रतियोगी ये ध्यान में आ ये तीन अभाव प्राग अभाव के प्रतियोगी नहीं बनते हैं यह समझ में आया कि नहीं आया नहीं हा? कौन से कौन से तीन अभाव है जो प्राग अभाव के प्रतियोगी नहीं बनते हा इनका प्राग अभाव नहीं होता अनादि है ये तीन जो अनादि पदार्थ होगा वह प्राग अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा जो उत्पन्न होगा अर्थात जिसका जन्म होगा वह प्राग अभाव का प्रतियोगी बनता है तो प्राग अभाव का प्रतियोगी चार अभाव में से एक बचा जो चौथा अभाव है अभाव। भाव अभाव ये अनादि है कि सादी है सादी है उत्पन्न होता है जब उसके प्रतियोगी का नाश होता है, ध्वंसा भाव का दूसरा पर्यावचक शब्द है नाश तो घट का ध्वंस उत्पन्न होगा कब जब घट मरेगा नष्ट होगा तो माना जाएगा घट का ध्वंसा भाव प्रकट हुआ उत्पन्न हुआ उसका जन्म हुआ और जिसका जन्म होता है जो उत्पन्न होता है वह प्राग अभाव का प्रतियोगी होता तो जब तक धोंसा भाव के प्रतियोगी का अस्तित्व है तब तक प्रतियोग यह जो ध्वंस है उसका अभाव है प्रतियोगी शब्द का ऐसे अर्थ होता है विरोधी प्रतियोगी यानी विरोधी तो जैसे प्रकाश रहेगा तो प्रकाश का जो प्रतियोगी है अंधकार वह नहीं रहेगा प्रकाश चला गया तो अंधकार सूर्यास्त होने के बाद रात्रि में सूर्य प्रकाश नहीं रहता है तो उसका प्रतियोगी यानी विरोधी अंधकार आ जाता है ऐसे भावात्मक पदार्थ जो शांत है वह जब नष्ट होगा शांत भावात्मक पदार्थ पदार्थ का जब अंत होगा तो माना जाएगा ध्वंस उत्पन्न हुआ और भावात्मक शांत पदार्थ का जब तक अंत नहीं हुआ तब तक ध्वंस का प्राग अभाव है और जैसे ही वह भावात्मक पदार्थ नष्ट हुआ ध्वंस प्रकट हुआ इसलिए प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेगा कं ध्वंस इसलिए ध्वंस भी कार्य है शादी है उत्पन्न होता जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं और बाकी यानी अभावात्मक जो चार पदार्थ हैं चार अभाव हैं उनमें से केवल ध्वंसाभाव ही एक ऐसा है जो उत्पन्न होता है लेकिन फिर उसमें उत्पन्न हुआ जो ध्वंस है उसमें बढ़ोतरी होती है कि नहीं घट नष्ट हुआ नष्ट हुआ तो उसका भाव आ गया तो उसका जन्म होगा और उसका अस्ति शब्द से कहा गया अस्तित्व तो रहेगा जन्मानंतर भागी किसका प्राग अभाव क्या ध्वंसा भाव का वो रहेगा कब तक रहेगा वो अनंत है वो हमेशा रहेगा नष्ट तो क्या नाम उत्पन्न होगा लेकिन नष्ट नहीं होगा इसलिए उसे कहा जाता है उसका जन्म तो होता है लेकिन नाश नहीं होता ऐसा एक पदार्थ है जो ध्वंस उत्पन्न होता है और हमेशा रहता है फिर और प्राग अभाव उत्पन्न नहीं होता लेकिन नष्ट हो जाता है प्रकृति भी उत्पन्न नहीं होती अनादि है लेकिन नष्ट हो जाती है तो प्राग अभाव और प्रकृति यानी मूल अज्ञान इन दोनों का स्वभाव है अनादिश्व ध्वंसा भाव का स्वभाव है सादी अनंतत्व और बीच वाले जो वो पदार्थ है आकाश आदि यह उत्पन्न भी होते हैं नष्ट भी होता है भावात्मक जितने कार्य हैं, कार्य दो प्रकार का बता रहा, बता रहा था मैं एक अभावात्मक एक भावात्मक अभावात्मक कार्य हुआ ध्वंस वह सादी है लेकिन अनंत है और भावात्मक कार्य हैं जो सादी भावरूप पदार्थ आकाश आदि वो भावात्मक है ना उत्पन्न होते हैं इसलिए वो प्राग अभाव का प्रतियोगी बनेंगे इसलिए कार्य है और नष्ट भी होते हैं इसलिए उन्हें ध्वंस का भी प्रतियोगी कहा जाएगा अनंत नहीं कहा जाएगा शांत कहा जाएगा तो जो सादी शांत पदार्थ है उन्हीं के अंदर ये छे के छे विकार दिखेंगे अपस्तंभ स्मृति में कहे गए जो जायते शब्द से बताया गया जन्म रूप विकार अस्थि शब्द से बताया गया उत्पत्ति के अनंतर भावी विकार स्थिति और वर्धते शब्द से बताई गई वृद्धि बढ़ना विपरिणमते शब्द से बताया गया विपरिणाम यानी परिवर्तन विपरिणाम कहा जाता है विपरिणमते शब्द से परिवर्तन को और अपक्षय कहते है घटने को और विनशति शब्द से बताया जाएगा विनाश यानी ध्वंस तो इस प्रकार ये जो छह छे, छे विकार है ना ये छ विकार अभावात्मक कार्य में छे के छे नहीं दिखेंगे अभावात्मक कार्य एक ही है ध्वंस उसमें वृद्धि नहीं होती विपरिणाम भी नहीं होता और अपक्षय तथा विनाश ये नहीं रहते शुरू वाले दो ही रहते हैं जन्म ले गाओ लेकिन बाकी चार जो विकार हैं वो नहीं रहेंगे उसमें और भावात्मक जो कार्य हैं, आकाश आदि इनमें ये छे के छे रहेंगे इनमें छ रहेंगे इनमें हो जाएगा जायते शब्द से बताया हुआ जन्म रूप विकार भी रहेगा और आपका जन्म भावी अस्तित्व भी रहेगा अस्ति शब्द से बताया गया आकाश कि उत्पत्ति से पहले आकाश का अभाव है वो प्राग अभाव है तस्माद वा, ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत यह तैत्रिय श्रुति वाक्य बताता है कि आकाश उत्पन्न हुआ है उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्पत्ति से पहले अभाव था वो प्राग अभाव है और उसका प्रतियोगी होगा आकाश इसलिए कार्य कहलाएगा तो जन्म हुआ उसका तो जन्म भी रहा और जन्म के बाद वो दिखता है विद्यमान है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक यानी विनाश तक बीच में जिसका अस्तित्व प्रतीत हो रहा है वो यहां पर अस्थि शब्द से स्थिति को बताया गया उसे स्थिति अस्तित्व इन नामों से कहा जाता तो विकार है वो आकाश आदि जगत में रहता है भाव पदार्थ में और वर्धते बढ़ता है और विपरिणमते परिवर्तन भी होता है और अपक्षीयते क्षीण भी होता है और विनश्यति एक दिन नाश होता है जब महाप्रलय आता है तो कार्यात्मक जो तत्व है उनका भी विनाश होता है ना कार्यात्मक तत्व तो कितने हैं पंचतन मात्राएं है, कार्य है कि नहीं कार्य है और स्थूल पंचभूत ये भी कार्य है दस और पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच और मन बुद्धि ये सब कार्य है इनको कार्यात्मक तत्व कहा जाता है ये व्यावहारिक तत्व है एक बार सृष्टि के शुरू में उत्पन्न होते हैं और फिर स्थायी रहते हैं कब तक महाप्रलय तक जो बना रहता है उसे कहा जाता है व्यावहारिक तत्व तो ये सब व्यवहारिक तत्व है लेकिन जब महाप्रलय होता है प्राकृत उसको प्राकृत प्रलय भी कहा जाता है तो इंद्रिया भी पांचों ज्ञानेन्द्रिया पांचों कर्मेन्द्रिया मन बुद्धि और ये पांचों प्राण इनका विलय हो जाता है विलय है नाश और स्थूल पंचभूतों का भी नाश हो जाता है पंचतन का भी नाश होता है केवल प्राकृत प्रलय ना प्रकृति और परमात्मा ये दो ही रहते हैं उस समय कहा प्रलय के समय और बाद में फिर ये सब प्राणी कहाँ रहेंगे कर्म तो कहा जाता है ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटिशतरपी अवश्य में वो वोक्तव्यम कृतम कर्म सुभा शुभम तो करोड़ों कल्प भी विद्याय तभी किया हुआ कर्म यदि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तो नष्ट नहीं होता बना रहता है और जिसने किया हुआ कर्म है वो उसी को भोगना होता है इसका अर्थ जीवात्मा भी रहता है जीवात्मा रहता है का अर्थ है जीवात्मा की उपाधि विज्ञानमय कोष भी रहेगा बिना विज्ञानमय कोष के जीवात्मा की कल्पना भी नहीं होती है ना जीवात्मा तो बुद्धि उपाधि चैतन्य को कहा जाता है न रहते तो है ये लेकिन संस्कारात्मना रहते हैं प्रलय के समय संस्कारात्मना का मतलब संस्कार रूप से जैसे वटवृक्ष बीज के अंदर है कि नहीं वट वृक्ष का बीज देखा है? बहुत बारीक होता है सामान्य रूप से आंख से भी नहीं दिख पाएगा यदि नजर किसी की कम है तो अकेले एक वट वृक्ष के बीज को आप देख सकते हैं बिना चश्मे के दिखता है क्या इस प्रश्न का भी उत्तर सोच करके देना पड़ेगा क्या वट वृक्ष का बीज बिना चश्मे के देख सकते हैं क्या दिखता है भी ईसाईयों में आपको अच्छा हाँ तो किसी किसी के होते है। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज थे लगभग सौ वर्ष के वो तो बिना चश्मे के ही सुई में धागा भी डालते थे लेकिन सामान्य रूप से इतना बारीक वो होता है कि नहीं दिखता है।, और पेड़ को देख सकता है तो जैसे वट कनिका के अंदर वो बीज पेड़ रहता है यानी पूरा वट का वृक्ष रहता है उसके बीज में ऐसे बीज स्थानीय है सूक्ष्म इनका रूप जिसको संस्कार कहते हैं, तो संस्कार संस्कारात्मना रहते हैं का मतलब बीज रूप से रहते हैं कौन ये सारा संसार जीव भी रहते हैं जीव के कर्म भी रहते हैं सब रहते हैं लेकिन उस समय कोई व्यवहार नहीं होता जैसे एक वट वृक्ष के बीज में ये मूल है यह शाखा है यह पत्ते हैं यह उसके फल है यह व्यवहार होता है क्या नहीं होता ऐसे ही महाप्रलय में सारा जगत संस्कारात्मना तो रहेगा इसलिए प्रकृति प्रकृति को कहा जाता है संस्कारों का पुंज पुंज समझते है ना पुंज यानी ढेर राशि जैसे गेहूं खुला टाला हुआ है तो गेहूं का पुंज करता है का मतलब राशि ऐसे ही संस्कारों का पुंज है प्रकृति अज्ञान अव्याकृत तो संस्कार संस्कारात्मना पूरा संसार रहेगा प्रलय दशा में वो संस्कारात्मना विद्यमान जो आपका कर्म है वह फलोन्मुख होगा तो दूसरा कल्प प्रारंभ हो जाता है दूसरी सृष्टि प्रारंभ हो जाती है महाप्रलय के बाद लेकिन ये जो तत्व है कार्य रूप अभिव्यक्त नाम रूपात्मक सारे के सारे महाप्रलय के समय प्रकृति में विलीन होता है का अर्थ है संस्कारात्मना प्रकृति में स्थित रहता है उस समय कोई व्यवहार नहीं होगा न तो उस समय संस्कारात्मना विद्यमान मन कुछ सोच पाएगा न बुद्धि कोई निश्चय कर पाएगी न चक्षु इंद्रिय रूप का ग्रहण कर पाएगा न रूप रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा संस्कार रूप से रहेंगे तो महाप्रलय में उनका माना गया नाश हो गया तो विनश्यति शब्द से वो नाश बताया है अपस्तंभ स्मृति में तो जो भाव रूप कार्य है अभाव रूप तथा भाव रूप दो प्रकार का कार्य हुआ ना उसमें से अभावरूप कार्य है ध्वंसा भाव और भावरूप कार्य है आकाशादि जगत उसी के अंदर ये जो पंचकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ स्थूल शरीर है यह है कि नहीं वेष्टि स्थूल शरीर और आकाशादि स्थूल जगत को कहा जाता है समष्टि स्थूल शरीर वह विराड़ का शरीर है समी स्थूल शरीर भी जगत भी शरीर के तरह शरीर ही है लेकिन वो विराड़ नामक जो देवता है उनका है स्थूल कार्य को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करने वाला जो देवता वो इंद्रादी देवता रूप नहीं परमेश्वर ही केवल माया रूप उपाधि को धारण करते हैं तो ईश्वर केवल अविद्या को धारण करता है जीव तो प्राग्ञ माया के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म कार्य को भी अपनी उपाधि के रूप में धारण कर लेते हैं तो हिरण्य जो ईश्वर था वही हिरण्यगर्भ कहलाता कहला लेकिन माया के साथ समष्टि सूक्ष्म कार्य को भी अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लेने पर दो उपाधियां रहेगी हिरण्यगर्भ में ईश्वर में केवल एक माया और ये माया एवं समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ साथ समष्टि स्थूल उपाधि को भी स्वीकार कर लेता है पूर्ववर्ती दो उपाधियों को रख करके तीसरी उपाधि को भी स्वीकार कर लिया तो बन गया विराड़ विराड ये नाम आ जाता है। जैसे किसी ने अपने घर में है तो बनेन ही पहन करके रह रहा हीर कोई मिलने के लिए आया तो कुर्ता पहन लिया तो बनेन निकाल करके कुर्ता पहनता है या बनेन के साथ हो? बाद में ऊपर से कुर्ता पहन कुर्ता ऊपर से पहनेगा बनेन भी अंदर है और हीर उसको जाना है ऑफिस तो कोट भी कुर्ते के ऊपर पहनेगा ना तो तीनों है बनियान भी है शर्ट भी है और कोट भी है तो उस समय भी व्यक्ति वही है लेकिन तीन वस्त्र धारण किया घर आने के बाद कोट उतार दिया तो हिरण्य गर्भ बन गया कुर्ता तथा बनियान के साथ उसको तो कहा जाएगा वेस्टी में आपका विश्व तीनों धारण कर लेगा तो स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी कारण शरीर भी स्थूल शरीर से अलग होगा केवल सूक्ष्म तथा कारण शरीर को रखेगा तो तेजस सूक्ष्म शरीर को भी निकाल देगा स्नान करते समय या घर में है तो कुर्ते को निकाल दिया बनियान रात को सोते समय अपना बनयान परिस सो रहा है तो प्राग्ञ और वो प्राज्ञ की उपाधि है कारण शरीर उसको भी छोड़ दिया तो तुरी आत्मा वो है शुद्ध आत्मा स्वरूप स्नान करते समय बनेन भी उतार करके करते हैं ना तो वो हो गया एक प्रकार से शुद्ध ऐसे और इनके तीनों उपाधि के समष्टि वेष्टि भेद को लेकर के ईश्वर हिरण्यगर्भ और विराड़ उधर प्राग्ञ तेजस और विश्व ये नाम हो गए तो इनमें से ये जो स्थूल जगत है समष्टि वो भी शरीर के तरह शरीर है लेकिन वो आपका शरीर नहीं ईश्वर का शरीर है उस समय ईश्वर का नाम विराड़ आ जाता है तो इसमें भी स्थूल भावात्मक समष्टि शरीर में भी और वेष्टि शरीर में भी रहता है ये छे भाव विकार का समूह विकार सटकर जन्म जन्मानंतर भावी अस्तित्व और वृद्धि शरीर ने जन्म जिस समय लिया उस समय जैसा था ऐसा ही नहीं रहा न जो भी सावयव है उसमें अवयव का उपचय वृद्धि कहलाता है अवयव का बढ़ना और अपक्षय भी होता है अवयव का अपचय वो कहलाता है अपक्षय घटना बढ़ना तो घट बढ़ा उपचय हुआ अवयव का तो वृद्धि और अवयव घट गए जैसे शरीर एक सीमा तक युवा अवस्था तक बढ़ता है जन्म लेता है तब से लेकर के और फिर जैसे वार्धक्य शुरू हो जाता है तो अपक्षीयते शुरू हो जाता है ना अवयवों का घटना शुरू हो जाता है फिर कुछ भी खा लो शरीर बढ़ेगा नहीं धीरे धीरे धीरे त्वचा तो लटकने लगती है अंदर का जो मांस है वह कम होता जाता है ऐसा होता है ना तो ये अपक्ष है और एक दिन आता है विनश्यति ये जो छह भाव विकार है ये शरीर में रहते हैं स्थूल शरीर में तो स्थूल शरीर किसको कहते हैं तो कहा जो पंचकृत पंच, पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है याने भूत सूक्ष्म से उत्पन्न होता है भूत सूक्ष्म क्या है तो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश उनसे उत्पन्न हुआ और प्रारब्ध कर्म से भी उत्पन्न होता है कर्मजन्य और फिर प्रारब्ध कर्म का ही फलभूत जो सुख दुख है उनके अनुभव का आश्रय बन जाता है। अनुभव का आश्रय का मतलब अनुभव करते समय जीवात्मा का आश्रय बनता है शरीर में तादात्म्य करके जीव रहता है तभी सुखी दुखी होता है अन्यथा नहीं और ये छह भाव विकारों से ग्रस्त है शरीर जो शरीर उसे स्थूल शरीर कहा गया ये स्थूल शरीर है अब सूक्ष्म शरीर विषय प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीरम किम सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं तो सूक्ष्म शरीर का लक्षण बताते हुए कहा गया अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत कर्म जन्य सुखादि भोग साधनम ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द प्राणादय पंच मनक बुद्धिरेखा एवं सप्तश कला सह तिष्ठति यत् तत् ठतिमशरी तो सूक्ष्म शरीर वह है तत्सूक्ष्म तो तत है वह सूक्ष्म शरीर है कौन तो कहते हैं सप्तदश यला सहति जो इन सत्रह कलाओं के साथ रहता है कला शब्द का अर्थ है अंश कला यानी अंश तीन तो सत्रह अंशों के साथ सह अर्थ में तृतीया तो इन सत्रह अंशों के साथ रहने वाला जो है वह सूक्ष्म शरीर है वो है। ओ सत्रह कलाएं कौन हैं जिन कलाओं के समूह के रूप में सूक्ष्म शरीर कहा जा रहा है तो सत्रह कलाएं बताई गई बुद्धि एक मन एक मिलकर के दो हो गए और फिर तीन पंचक हैं तीन पंचक कौन कौन है ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेंद्रीय पंचक प्राण पंचको तो ये पंद्रह हो जाएंगे पंचक कहते हैं पांच के समूह को पंचको तो पांच प्राण पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय ऐसे यह पंद्रह और मन बुद्धि ये दो मिलकर के सत्र इन सत्रहों को कहा जाएगा सप्तदश कला ये सप्तदश कलाएं हैं इंद्रिय एक कला है एक कला यानी सूक्ष्म शरीर का एक अंश है स्रोत्र इंद्रिय एक कला है इंद्रिय एक कला है घृण इंद्रिय एक कला है तो इंद्रिय कला है रसन एक कला है ये पांच कलाएं हो गई सप्तश तो कलाओं में तो कितने बची बारह तो प्राण एक कला अपान व्यान उदान और समान ये पांच कलाएं तो सात बची तो वाक पा, आ, वाक पाद हस्त पायु उपस्थ ये पांच हो गए पांच कलाएं ऐसे सात में से पांच भी गई तो बची दो तो एक है मन रूप कला एक है बुद्धि रूपी कला ऐसे सत्रह कलाएं हैं और इन सत्रह कलाओं के समूह के रूप में जो रहता है उसे कहा गया इन सत्रह कलाओं के संघात को सूक्ष्म शरीर इसी का दूसरा नाम है लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर और कार्यकरण संघात ये शब्द प्रयोग आएगा तो उसमें करण शब्द का अर्थ भी सूक्ष्म शरीर निकलेगा कारण कहो कार्यक्रम संघात में जो करण है और लिंग शरीर कहो सूक्ष्म शरीर कहो ये ये है और ये उत्पन्न किससे हुआ है तो ये उत्पन्न हुआ है अपंचीकृत पंच महाभूतों से इसलिए अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत एक विशेषण है ना स्थूल शरीर तो पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न था यहां पंचीकृत पंच महाभूतों के साथ नये को जोड़ दो नये का अ है तो अपंचीकृत पंच पंचमहाभूतई अपत पंच महाभूत कहा जाएगा सूक्ष्म पंचभूतों को यानी तन्मात्राओं को तन्मात्राएं कहो अपीकृत पंच महाभूत कहो सूक्ष्म भूत कहो उनसे कृतम सत यानि उनसे जन्य सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न सूक्ष्म भूत कौन है तो सूक्ष्म भूत है पंचतन मात्रा सूक्ष्म का सूक्ष्म वायु सूक्ष्म तेज सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी वायु को नहीं गिना था एक वायु है तो ऐसे ये पांच सूक्ष्म भूत है ये शुद्ध आकाश है अपंजकृत आकाश शुद्ध आकाश आकाश है उसमें बाकी चार भूत नहीं है और आपका ऐसे वायु सूक्ष्म वायु में भी 100 प्रतिशत वायु ही वायु है तो इस प्रकार ये जो पांच सूक्ष्म भूत हैं इनसे उत्पन्न होते हैं यह सत्रह तत्व सत्र कलाएं इनसे उत्पन्न हुई है तो ये सूक्ष्म भूत भी त्रिगुणात्मक है संसार की प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है ना? तो सूक्ष्म भूत भी त्रिगुणात्मक है आकाश अपत आकाश भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुणात्मक है ऐसे वायवादी चार भी उनमें से जो ज्ञानेंद्रिय पंचक है यानी पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं, वो पांचों ज्ञानेन्द्रिया अलग अलग इन पांच अपृत पंच महाभूतों के सत्व गुण का परिणाम है सूक्ष्म भूतों के त्रिगुणों में से सत्व गुण का कार्य माना गया पांच ज्ञान इंद्रियों को आकाश का आकाश के सत्व गुण का कार्य है स्रोत्रेन्द्रिय वायु के सत्वगुण का कार्य है तोगेन्द्रिय चक्ष है अपचकृत तेज के सत्वगुण का कार्य रसन इंद्रिय है अपंचकृत जल के सत्वगुण का परिणाम तो अपंजकृत पृथ्वी का परिणाम है घाण इंद्रिय इस प्रकार ये अलग अलग पांच गुणों सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण का अलग अलग ये पांच ज्ञान इंद्रिय कार्य हुई और इन पांचों सूक्ष्म भूतों के सत्व गुण को एकत्रित कर दो मिला दो आकाश का सत्व गुण और वायु का सत्व गुण तेज का सत्व गुण जल तथा पृथ्वी का सत्व गुण पांचों सूक्ष्म भूतों के सत्व गुण का सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है अंतकरण और अंतकरण के दो भाग हैं मन बुद्धि मतलब मन और बुद्धि ये हो गई अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम मन और बुद्धि तो ये सात तत्व हो गए ना सत्व गुण का कार्य सत्रह तत्वों में से सूक्ष्म शरीर है सत्रह तत्वों का समूह उनमें से सात तत्व है आपके अपचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण का परिणाम पांच तो है अलग एक एक के सत्वगुण का परिणाम और दो हैं पांचों के सम्मिलित सत्व गुण का परिणाम ऐसे पांचों अपत पंचमहाभूतों के रजोगुण का परिणाम है दस तत्व सत्रह में से वो दस तत्व कौन कर्मेन्द्रिय पंचक और प्राण पंचक जो कर्मेंद्रिया है वे सूक्ष्म आकाश आदि पंचभूतों के अलग अलग रजोगुण का कार्य है वाघ इंद्रिय है आकाश के रजोगुन का कार्य तेज के रजोगुन का कार्य है वायु के रजोगुन का कार्य वो हो जाएगा कौन ये पांच कर्मेन्द्रिय में से एक पाद नाम का जो इंद्रिय है जिसमें गतिशील वायु होता है गतिशील ये भी है ऐसे ये पांच कर्मेन्द्रियों में से प्रत्येक कर्मेंद्रिय अलग अलग पांच सूक्ष्म भूतों के रजोगुण का परिणाम होता और ये जो पांच प्राण है ये पांचों प्राण इन सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है जैसे सम्मिलित सत्वगुण से मन बुद्धि बने हैं ना इन्हीं सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से ऐसे पांचों भूतों के सम्मिलित रजोगुण से पांच प्राण बने हैं तो इस प्रकार ये प्राण पंचक यानी पांच प्राण पांच कर्म इंद्रिया ये रजोग का कार्य है सूक्ष्म शरीर अंत पाती सत्रह तत्वों में से कलाओं में से दस और पंचकृत पंचे महाभूतों के क्या होगा रजोग का कार्य माना जाएगा और सत्व उनका कार्य माना जाएगा सूक्ष्म भूतों के साथ को ऐसे सत्रह तत्व हैं उनका समूह माना जाता है सूक्ष्म शरीर इसलिए लिखा कि अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्य तो इन पांच भूतों से जो जन्य है सूक्ष्म भूतों से सत्रह तत्व इन्हीं से जन्य है और कर्म जन्य जो सुखादि है सुखादि में आदि शब्द से दुख को लीजिए तो कर्म जन्य है सुख दुख और उनका भोग है अनुभव कर्म जन्य सुख का अनुभव और कर्म जन्य दुख का अनुभव और इस अनुभव के प्रति आयतन तो बन रहा था स्थूल शरीर और साधन यानी उपकरण बनेगा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर है साधन यानी उपकरण खाली स्थूल शरीर हो अरे सूक्ष्म शरीर ना हो तो मुर्दे का स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ दिखता ही है कि नहीं लेकिन उसे कोई सुख दुख नहीं होता नहीं तो अग्नि दाह करते समय वो उष्णता का अनुभव होना चाहिए ना दहा का अनुभव होना चाहिए लेकिन मुर्दे को होता है क्या लकड़ी में और उसमें कोई अंतर नहीं है और जब सूक्ष्म शरीर इसके अंदर हो तो थोड़ा सा असावधानी से चिंगारी पर भी स्पर्श हो जाए चिंगारी का तो वहां तुरंत जलने का जो कष्ट होता है वो हो जाता है गरम पानी पड़ जा तो कष्ट हो जाता है इस प्रकार ये सूक्ष्म शरीर को साधन माना जाएगा तो बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदतरे शाति शांति शांति शांति ही